महाभारत शांति पर्व एकोनपंचाशतमो अध्याय परशुराम जी के उपाख्यान में क्षत्रियों के विनाश और पुनः उत्पन्न होने की कथा वासुदेववाच रामस्य प्रभावो यो मात महर्षिण कथयता विक्रम त भगवान श्री कृष्ण बोले कुंती नंदन मेरे महर्षियों के मुख से परशुराम जी के प्रभाव पराक्रम तथा जन्म की कथा जिस प्रकार है, सुनी है वह सब आपको बताता हूँ सुनिए यथाच ये भूयो भारते जिस प्रकार जमदंग नंदन परशुराम ने करोड़ों क्षत्रियो का संहार किया था पुनः जो क्षत्रिय राजवंशों में उत्पन्न हुए वे अब फिर भारत युद्ध में मारे गए जन्हो रजस्तुतनेलाकास्वु तस्तुत कुशिको नाम धर्मज्ञ तस् पुत्रो मही प्राचीन काल में जनहु नामक एक राजा हो गए हैं उनके पुत्र का नाम था अज पृथ्वीनाथ अज से बलाकाश नामक पुत्र का जन्म हुआ बलाकाश के कुशिक नामक पुत्र हुआ कुशिक बड़े धर्मज्ञ थे अग्रम तप सहसाक्ष समुवि पुत्र लभेयम अजितम त्रिलोकेर मृत्युत वे इस भूतल पर सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र के समान पराक्रमी थे उन्होंने यह सोचकर कि मैं एक ऐसा पुत्र प्राप्त करूं जो तीनों लोकों का शासक होने के साथ ही किसी से पराजित न हो उत्तम तपस्या आरंभ की तमुग्र तपस दृष्ट सहसाक्षर समर्थम पुत्र जन स्वयं पुत्रोके गाधर भवत पुत्र कौशिक पाक उनके भयंकर तपस्या देखकर और उन्हें शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न करने में समर्थ जानकर लोकपालों के स्वामी सहस्त्र नेत्रों वाले काक शासन इंद्र स्वयं ही उनके पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए राजन कुशिका का वह पुत्र गाधि नाम से प्रसिद्ध हुआ तस्य कन्या तस् कन्याभवद्राजन्ना सत्यवती प्रभु गाधी भृगुपुत्रा सर्चिका दतौ प्रभु प्रभु गांधी के एक कन्या थी जिसका नाम था सत्यवती राजा गाँधी ने अपने इस कन्या का विवाह भृगुपुत्र ऋचिक के साथ कर दिया तेत स शौचैन भार्गव कु न पुत्र कुर नंदन सत्यवती बड़े शुद्ध आचार विचार से रहती थी उसकी शुद्धता से प्रसन्न हो ऋचिक मुनि ने उसे तथा राजा गांधी को भी पुत्र होने के लिए चरु तैयार किया आहू यात्राप्य भगवंशी ऋचिक ने उस समय अपनी पत्नी सत्यवती को बुलाकर कहा यह चरु तो तुम खा लेना और यह दूसरा अपनी माँ को खिला खिलादीना तस्ते दीप्यम क्षत्रियर्ष भजय्य क्षत्रियोके क्षत्रियर्ष भूदन तुम्हारी माता के छत्री श्रोमणी होगा इस जगत के छत्री उसे जीत नहीं सकेंगे वह बड़े बड़े छत्रियों का संहार करने वाला होगा तवापि पुत्र कल्याण समात्मकम तपोन्मत श्रेष्ठ चरुश विधाते कल्याणी तुम्हारे लिए जो यह चरु तैयार किया है यह तुम्हें धैर्यवान शांत एवं तपस्या परायण श्रेष्ठ ब्राह्मण पुत्र प्रदान करेगा इत मुतापस्त श्रीमान जगा्य बेवी अपनी पत्नी से ऐसा कहकर भगुनंदन श्रीमान ऋजिक मुनि तपस्या में तत्पर हो जंगल में चले गए काले तो तीर्थयात्रा गाधी सदार संप्राप्त सर्चकस्य आश्रम प्रति इसी समय तीर्थ यात्रा करते हुए राजा गाधी अपनी पत्नी के साथ ऋजिक मुनि के आश्रम पर आए चरुद्वयम गृहत्वाच राज्यवती तदाम भर्तुर्वाक्यम तदा व्यग्राम मात्राणवीत ये सत्यवती व दोनों चरु लेकर शांत भाव से माता के पास गई और बड़े हर्ष के साथ पति की कही हुई बात को उससे निवेदित किया माता तो तै कौ दुहत्रे स्व चरुम दद तुम्था ज्ञात्मस चकार कुंती कुमार सत्यवती की माता ने अज्ञानवश अपना चरु तो पुत्री को दे दिया और उसका चरु लेकर भोजन द्वारा अपने में स्थित कर लिया अथ सत्यवत गर्भ करम तार दिपते न बफ साघर दर्शनम तदनंतर सत्यवती ने अपने तेजस्वी शरीर से एक ऐसा गर्भ धारण किया जो क्षत्रियों का विनाश करने वाला था और देखने में बड़ा भयंकर जान ृच कस्तृ्वा तभगतम धज्रवृद भृगुर्दूल स्वां भार दिविणी मात्रसी व्यंशता भद्रे चुयास हेतुना भविष्यति ते पुत्र क्रूर कर्माषण सत्यवती के गर्भगत बालक को देखकर कर भृगुश्रेष्ठ ऋचिक ने अपने उस देव देवरोपणी पत्नी से कहा भद्रे तुम्हारी माता ने चरु बदल कर तुम्हें ठग लिया तुम्हारा पुत्र अत्यंत क्रोधी और क्रूर कर्म करने वाला होगा उत्पश्य तेज ते भ्राता ब्रह्म तथा सकल तव मात्रे सर्त विपर्ये भद्रे ने भद्रे नैत भविष्य मातुस्ते ब्राह्मणो भूया त्त्रिश्रुत पर तुम्हारा भाई ब्राह्मण स्वरूप एवं तपस्या प्राण होगा तुम्हारे चरु में मैंने संपूर्ण महान तेज ब्रह्म की प्रतिष्ठा की थी और तुम्हारी माता के लिए जो चरु था उसमें संपूर्ण बल पराक्रम का का समावेश किया गया था परंतु कल्याणी के बदल देने से अब ऐसा नहीं होगा तुम्हारी माता का पुत्र तो ब्राह्मण होगा और तुम्हारा क्षत्रिय महाभागा भरत्रा सत्यवती पपात पपा तस्मय हिमां पति के ऐसा कहने पर महाभाग सत्यवती उनके चरणों में सिर रख कर गिर पड़ी और कापती हुई बोली प्रभो भगवान आज आप मुझसे ऐसी बात न कहे की तुम ब्राह्मणाधम पुत्र उत्पन्न करोगी ऋचिकुवाचन नयकल ऋचिक बोले कल्याणी मैंने यह संकल्प नहीं किया था कि तुम्हारे गर्भ से ऐसा पुत्र उत्पन्न हो परंतु चरु बदल जाने के कारण तुम्हें भयंकर कर्म करने वाले पुत्र को जन्म देना पड़ रहा है सत्यवत्युवाच इछ्लोकन अने सृजे था किमक मृजु पुत्र दातु बरहसी मे प्रभु सत्यवती बोली मुने आप चाहे तो संपूर्ण लोकों की नई सृष्टि कर सकते हैं इच्छा अनुसार पुत्र उत्पन्न करने की तो बात ही क्या है अतः प्रभु मुझे तो शांत एवं सरल स्वभाव वाला पुत्र ही प्रदान कीजिए पुरवांड पूर्वाच कि मंत्र चरु साधने ऋचिक बोले भद्रे मैंने कभी हास तैयार करते समय मैंने जो संकल्प किया है वह मिथ्या कैसे हो सकता है दृष्ट में तत्पुरा भद्रे ज्ञात च तपसा बयाम ब्रह्म भूतम ही सकलम फल नारी मेरे तपस्या द्वारा पहले ही यह बात देख और जान ली है कि तुम्हारे पिता का समस्त कुल ब्राह्मण होगा सत्यवत्युवाच काम में भवे पौत्रो ममेह तब च प्रभु समात्यकम पुत्र लभेयम जपताम सत्यवती बोली प्रभो आप जप करने वाले ब्राह्मणों में सबसे श्रेष्ठ हैं आपका और मेरा पौत्र भले ही उग्र स्वभाव का हो जाए परंतु पुत्र तो मुझे शांत स्वभाव का ही मिलना चाहिए ऋचिक वाच पुत्रे नास्ति विशेषो मे पौत्रे चरवर्णी यथा प्रयुक्त वचनम तथा भद्रे भविष्यति ऋचिक बोले सुंदरी मेरे लिए पुत्र और पौत्र में कोई अंतर नहीं है भद्रे तुमने जैसा कहा है वैसा ही होगा वासुदेव वाच तथा सत्यवती पुत्रम जनया भार्गवम् तपस्या श्रीकृष्ण बोले राजन तदनंतर सत्यवती ने शांत संयम परायण और तपस्वी भृगुवशी जमदग्नि को पुत्र के रूप में उत्पन्न किया विश्वामित्रम चाजा गाधी प्राप्त नंदन युण युत कुशिक नंदन गांधी ने विश्वामित्र नामक पुत्र प्राप्त किया जो सम्पूर्ण ब्राह्मणोचित गुणों से संपन्न थे और ब्रह्मषि पदवी को प्राप्त हुए थे ऋचिको जने आमा समदिम तपोन सोपि पुत्र जजनय जमदग्ती सुदारुणं सर्वेद्यागम श्रेष्ठम धनुर्वेदस्थग रामं क्षत्रियंतादीप्तम इव पावकं ऋचिक ने तपस्या के भंडार जमदग्धि को जन्म दिया और जमदग्नि ने अत्यंत उग्र स्वभाव वाले जिस पुत्र को उत्पन्न किया वही ये संपूर्ण विद्याओं तथा धनुवेद के पारंगत विद्वान प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी क्षत्रिय हंता परशुराम जी हैं तोषय्वा महादेव पर्वते गंधमादरे अस्त्राणी वर्यामाश परशु चात तेजस परशुराम जी ने गंधमादन पर्वत पर महादेव जी को संतुष्ट करके उनसे अनेक प्रकार के अस्त्र और अत्यंत तेजस्वी कुठार प्राप्त किए ना, ना, ना प्रमेणाम लोके स्व प्रतिमो भवत उस कुठार की धार कभी कुंठित नहीं होती थी वह जलती हुई आग के समान उद्दीप्त दिखाई देता था उस अप्रमेय शक्तिशाली कुठार के कारण परशुराम जी संपूर्ण लोकों में अप्रतिम वीर हो गए एक तस्मिन देव काले तो कृतवीर्य आत्मजो अर्जुनो नाम तेजस्वी क्षत्रियो है, है आदिपः। इसी समय राजा कृतवीर्य का बलवान पुत्र अर्जुन है, है वंश का राजा हुआ जो एक तेजस्वी क्षत्रिय था दत्रत्रेय प्रसाद राजा बाहुस्रवाण चक्रवर्ती महातेजा प्राणि के दद स पृथ्वी सर्वाम सत्दीपा सपर्वता सबावअस्त्र बलें नजहु जिता परम धर्मी दत्तात्रेय जी की कृपा से राजा अर्जुन ने एक हजार भुजाएँ प्राप्त की थी वह महातेजस्वी चक्रवर्ती नरे था उस परम धर्मज्ञ नरेश ने अपने बाहुबल से पर्वतों और सहित उस संपूर्ण पृथ्वी को को युद्ध में में जीतकर यज्ञ ब्राह्मणों दान कर दिया था। बाहु विक्रांतरा कुंती नंदन एक समय भूखे प्यासे हुए अग्निदेव ने पराक्रमी सहस्रबाहु अर्जुन से भिक्षा मांगी और अर्जुन ने अग्नि को वह भिक्षा दे दी। पुराण जज्वालतस्य दीज्वल चित्रभान तत्पात बलशाली अग्निदेव कार्तवीर्य अर्जुन के बाणों के अग्रभाग से गाँव गोष्ठों नगरों और राष्ट्रों का को भस्म कर डालने की इच्छा से प्रज्वलित हो उठे स तस् पुरुषेन्द्र प्रभावण महिज महीजस ददाहकार शैलान वनस्पति उन्होंने उस महापराक्रमी नरेश कार्तिक के प्रभाव से पर्वतों और वनस्पतियों को जलाना आरंभ किया। आ पवश्य महात्म ददा पवन ने ध चित्र भानु सही हवा का सहारा पाकर उत्तरोत्तर प्रज्वलित होते हुए अग्निदेव ने हाज को साथ लेकर महात्मा आपके आपवुके सुने हुए सुरम्य आश्रम को जलाकर भस्म कर दिया आप वस्तु तथो रोषा सचत दग्धेशम महाबाहो पार्थवीर महाबाहू अच्युत कर्तव्यों के द्वारा अपने आश्रम के जला दिए जाने पर शक्तिशाली आपोमुनि को बड़ा खेद रोष हुआ है उन्होंने कृतवीर पुत्र अर्जुन को श्राप देते हुए कहा तया तो नवर्जित तस्मेदम महदबल बल दग्ध तस्माणे राहुस्ते चेष तेर्जुन अर्जुन तुमने मेरे इस को को भी जलाए बिना नहीं छोडा इसलिए संग्राम में तुम्हारी इन भुजाओं को जी काट डालेंगे समात्मकः परशुरामात्मक ब्रह्मण्य शरण्यूरत भारत अर्जुन महातेजस्वी बलशाली नित्य शांति परिपरायण ब्राह्मण भक्त शरणागतों की शरण देने वाला दानी और सूरवीर था नाचित तदा साप तेन दत्तम महात्मना तस् पुत्रा सुबिना सापेन आसन पितुर्वधे अत उसने उस समय उन महात्मा के दिए हुए साप पर कोई ध्यान नहीं दिया साप वश उसके बलवान पुत्र ही पिता के वध में कारण बन गए नित्ता दुता वे नृसंसारर्वदा जब नग्निधेन्वास्ते वस्तम भरतर्षभ उस उच्चाप के ही कारण सदा क्रूर कर्म करने वाले ये घमंडी राजकुमार एक दिन प्रत जमदग्नि मुनि के होम धेनु के बछड़े को चुरा ले आए अज्ञात कार्तवीर के हेन्द्रेण धीमता तन निमित्तम अभुत युद्धम उस बछड़े के लाए जाने की बात बुद्धिमान है, है राजा कार्तवेय को मालूम नहीं थी तथापि उसी के लिए महात्मा परशुराम का उसके साथ घोर युद्ध की गया छिड़िया तथर्जुन बाहुस्ता चार पोरुषावित तम भ्रम तस्तम प्रत्याजेन्द्र ते साम तेषा पुरा प्रभु राजेन्द्र तब रोष में भरे हुए प्रभावशाली जमदग्नि नंदन परशुराम ने अर्जुन की उन भुजाओं को काट डाला था और, और इधर उधर धूम से हुए उस बछड़े को घूमते हुए उस बछड़े को वे हृयों के अंतपुर से निकालकर अपने आश्रम में ले आए अर्जुनस्य से सुता से तो संभुया बुद्ध यस्त ग्रम असमबुद्धा जमनग्ने महात्म अत भल्लाग्रही चिकाया नाधिप समित्वर अर्जुन के पुत्र युद्धहीन और मूर्ख थे उन्होंने संगठित हो महात्मा दमदग्ध के आश्रम पर जाकर भल्लों के अग्रभाग से उनके मस्तक को धड़ से काट गिराया उस समय यशस्वी परशुराम जी समिधा और कुशा लेने के लिए आश्रम की से दूर चले गए थे तथा पिता के इस प्रकार मारे जाने से परशुराम के क्रोध की सीमा न रही उन्होंने इस पृथ्वी को क्षत्रियों से सुनी कर देने की भीषण प्रतिज्ञा करके हसी उठा उठाया उठायाम ततः स भृगुशार्दूल काक्रम्य निजखानसु पुत्रन पौत्राश्च भृगुक सिंह पराक्रमी परशुराम पराक्रम प्रकट करके आलिंग कार्तवेरी के सभी पुत्रों तथा तो पौत्रों का शीघ्र ही संहार कर डाला सहय सहसाणी हत् परम मंडमान चकार भार्गव राजन राजम शोणित कर दम राजन परम क्रोधी परशुराम ने सहसत्रों है का वध करके इस पृथ्वी पर रक्त की कीच मचा दी स तथा सो महातेजा ने क्षत्रिया महिम कृपया पर जगह जगा इस प्रकार शीघ्र ही पृथ्वी की को क्षत्रियों से हीन करके महातेजस्वी परशुराम अत्यंत दया से द्रविथो वन में ही चले गए ततो वर्ष सहस्त्रु समान के क्षेप समाप्तवा तकन प्रभु तन्नंतर कई हजार वर्ष बीत जाने पर एक दिन वहाँ स्वभावतः क्रोधी परशुराम पर आक्षेप किया गया विश्वाम् पौत्रस्तु रुत्रो महात परसूर महाराज क्षिप्र क्षिप्रता क्षिप्त जन संसदी ये तेजाति पतने ये सतसतादन प्रभृतो राम कि क्षत्रिया मिथ्या प्रति राम कथसे जन सा संसदी मजा क्षत्रिय पर्यवत पर, सम्पाशित या पुनः या पुनः क्षत्रियतः पृथ्वी सर्वतान महाराज विश्वामित्र के पौत्र तथा तो रैभ्य के पुत्र महातेजस्वी परासू ने बड़ी सभा में आक्षेप करते हुए कहा राम राजा जयाति के स्वर्ग से गिरने के समय जो प्रदर्दन किया था आदिशज पुरुष यज्ञ में एकत्र हुए थे क्या वे छत्र नहीं थे तुम्हारी प्रतिज्ञा छूटी है तुम व्यर्थ ही जनता की सभा में करते करते करते हो हाक कर, हाका करते हो कि मैंने छत्रियों का अंत कर दिया मैं तो समझता हूँ कि तुमने क्षत्रिय मौतों के भय से ही प्रवर्तक की दर्शन ली है इस प्रकार पृथ्वी पर सब अर्जुन सुख और करुणा भय से ही पर्वत की शरणी है इस समय तो पृथ्वी पर सब और पुनः सैकड़ों क्षत्रिय मर गए हैं ततो परसोच्राहव ते क्षत्रियजन सत वर्जिता ते प्रवृद्धा महावीर पृथ्वी पत राजन परसु की बात सुनकर भगवंशी परशुराम ने पुनः शस्त्र उठा लिया पहले उन्होंने जिन सैकड़ों क्षत्रियों को छोड़ दिया था वे ही बढ़कर महापराक्रमी भोपाल बन बैठे थे स पुनस्ताजानाशो बालान पे न गर्भस्थे मही पुनरेवा पुत्र पुनरेवाभवत् जा सगर्भं तो पुनरेवा जघानसान तदा क्षत्रियोषित नरेश्वर उन्होंने पुनः उन उन्ह सबके छोटे छोटे बच्चों तक को शीघ्र ही मार डाला जो भले जो बच्चे गर्भ में रह गए थे उन्हीं से पुनः यह सारी पृथ्वी व्याप्त हो गई परशुराम जी एक एक गर्भ के उत्पन्न होने पर पुनः उसका वध कर डालते थे उस समय छत्राणियाँ कुछ नहीं कुछ ही पुत्रों को बचा सकी थी त्री पृथ्वीम कृत पृथ्वी क्षत्रिया प्रभु दक्षिणाम धां कश्यपाया दकार की शक्तिशाली परशुराम जी ने इस पृथ्वी का पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से हीन करके अश्वमेध यज्ञ किया और उसकी समाप्ति होने पर दक्षिणा के रूप में यह सारी पृथ्वी उन्होंने कश्यप जी को दे दी थी स क्षत्रिया शेषाथ करेण उदेश्य कश्यप प्रग्रह हवा राजन ततो मथा सुख प्रग्रहवा राजत्रिय समुद्र से दक्षिण से महामे नाम वस्तव्यम राजन राजदर कुछ क्षत्रियों को बचाए रखने की इच्छा से कश्यपजी ने शुक दिए हुए हाथ से सब, समे संकेत करते हुए यह गान यह बात कही महा मुनि तब तुम दक्षिण समुद्र के तट पर चले जाओ अब कभी मेरे राज्य में निवास न करना तथा सुरपारकम देशम सागर तरमे सहसा जाम दग्न सोपरांत मही तलम यह सुनकर परशुराम जी चले गए समुद्र ने सहसा जमदग्न कुमार परशुराम जी के लिए जगह खाली करके सुर देश का निर्माण किया जिसे अपरांत भूमि भी कहते हैं कश्यपस्ताम महाराज प्रति वसुंधरा कृत्परा संस्था वै प्रविष्ट सुमहबनम महाराज कश्यप ने पृथ्वी को दानों दान में लेकर उस ब्राह्मणों के अधीन कर दिया और वे स्वयं विशाल बन में बन के भीतर चले गए तथा स्व ततः प्रथम प्रचारिण अवरतंतु भरत भरश्रेष्ठ द्विजों की स्थितियों को साथ समान अनाचार करने लगे आराज के अराजके जीवलोके दुर्बला बलवत्तरे नही विप्रेशु प्रभुत्व कश्यचे तम सारे जीव जगत में अराजकता फैल गई बलवान मनुष्य दुर्बलों को पीड़ा देने लगे उस समय ब्राह्मणों में से किसी की प्रभुता कायम न रह सकी पृथ्वी तत्काल पृथिवी पीड्यम दुरात्में अरक्षमा विधिवै धर्मरक्ष कालक्रम से दुरात्मा मनुष्य अपने अत्याचारों से पृथ्वी को पीड़ित करने लगे इस उलटफेर से पृथ्वी शीघ्र ही रथातल में प्रवेश करने लगी क्योंकि उस समय धर्म रक्षक क्षतियों द्वारा विधिपूर्वक पृथ्वी की रक्षा नहीं की जा रही थी ताम दृष्ट् द्रवतीम तत्र संास महामना उरुणाधारिया कश्यप पृथ्वी तत भय के मारे पृथ्वी को रसातल की ओर महामृत कश्यप ने अपने उर्वो का सहारा देकर उसे रोक दिया पृथ्वी तदाम प्रसाद कश्यपीवर भूमिपम कश्यप जी ने उर्व से इस पृथ्वी को धारण किया था इसलिए यह उर्वी नाम से प्रसिद्ध हुई उस समय पृथ्वी देवी ने कश्यप जी को प्रसन्न करके अपनी रक्षा के लिए यह वर मांगा कि मुझे भोपाल दीजिए पृथ्वी संत ब्रह्मण मया गुप्ता स्त्री सु क्षत्रिय पुंगवाह है, है नाम कुल जाता ते सदमा बुढ़े पृथ्वी बोली ब्रह्मण मैंने स्त्रियों में कई क्षत्रिय सिरोमणियों को छिपा रखा है मुने वे सब है कुल में उत्पन्न हुए हैं जो मेरी रक्षा कर सकते हैं अस्थि पौर्वता प्रभोह संवर्धित विप्रिक्षव्यथ पर्वती प्रभो उनके सिवा पूर्वशी विदुरथ का भी एक पुत्र जीवित है जिसे ऋक्षवान पर्वत पर ऋक्षों ने पाल कर बड़ा किया है तथा अनुकंपन यजनाथाम मितौजा पर सर्वकर्माणि विरक्षिताकर्माणते शुद्रव त्विज समाम साम पार्थिव इसी प्रकार अमित शक्तिशाली यज्ञपरायण महर्षि पराशर ने देव सौदास के पुत्र की जान बचाई है वह राजकुमार द्विज होकर भी शुद्रों के समान सब कर्म करता है इसलिए सर्वकर्मा नाम से विख्यात है वह राजा होकर मेरी रक्षा करे शिविपुत्र महातेजा गोपति राम नाम सह बने संवर्धिता गोभी तो भी, भी रक्षत माम मुड़े राजा शिवि का एक महातेजस्वी पुत्र बचा हुआ है जिसका नाम है गोपति उसे वन में गौों ने पाल पोष बड़ा किया है मुने आपकी आज्ञा हो तो वही मेरी रक्षा करे प्रतर्दन से वस्तो नाम महाबल वस्ते संवर्धित रघो रक्ष पार्थिव प्रतर्दन का महा बड़ी पुत्र भी राजा होकर मेरी रक्षा की कर सकते हैं उसे गौशाला में बचड़ों ने पाला था इसलिए उसका नाम वस्त हुआ है दधिवाहन बहुत पुत्रो दिविर चम गुप्त स गौतम नाभी दधिवाहन का पौत्र और दिव्य का पुत्र भी गंगा तट पर महर्षि गौतम के द्वारा सुशिक्षित हैक्षित महातेजस्वी महाभाग बृहद महान ऐश्वर्य से संपन्न है उसे गृदकूट पर्वत पर अश्रु ने बचाया था रक्षिता मरुतपति मरुत्याजाज समुद्रेणाभिर राजन मरुत के वंश में भी एक क्षत्रिय बालक सुरक्षित है जिनकी रक्षा समुद्र ने की है उन सब का पराक्रम देवराज इंद्र के तुल्य है मकारादि जातिम नित्यम समाश्रिता ये सभी क्षत्रिय बालक जहाँ जहां विख्यात हैं वे सदा शिल्पी और सुनार आदि जातियों के आश्रित होकर कहते हैं यदि माक्ष तत स्थाया निश्चलाम एसा पितर से पिताम मनर संहिता पुत्र युद्धे राणा क्लिष्टच क्लिष्ट कर्मणा यदि मैं क्षत्रिय मेरी रक्षा करे तो मैं अविचल भाव से स्थित हो सकूंगी इस बेचारे के बाप बापजादे मेरे लिए लिए युद्ध में अनायासी महान कर्म करने वाले परशुराम जी के द्वारा मारा गया तेसाम तेषापच मया कार्या महाबुरे न्या कामे नित्यम अति क्रांत रक्षण वर्तमान वर्ते तत्प्रम समीयता महामुनि मुझे उन राजाओं से उर्ण होने के लिए उनके इन वंशजों का सत्कार करना चाहिए मैं धर्म की समी मर्यादा को उल लाघने वाले छत्री के द्वारा करापी अपनी रक्षा नहीं चाहती जो अपने धर्म में स्थित हो उसी के संरक्षण में रहूं यही मेरी इच्छा है अतः आप इसकी शीघ्र व्यवस्था करें सुदेव आच तथा पृथ्व्या क्षत्रिया कहते हैं राजन तदनंतर पृथ्वी के बताए हुए उन सब पराक्रमी क्षत्रिय भूपालों को बुलाकर कश्यप जी ने उनका भिन्न भिन्न राज्यों पर अभिषेक कर दिया तेसाम पुत्रास पौत्राश्चा वंशा प्रतिष्ठिता एवे तत्पुरावृतम जन्म पृक्षसि पांडव उन्हीं के पुत्र पौत्र बड़े जिसके वंश जिनके वंश इस समय प्रतिष्ठित है पांडुनंदन तुमने जिसके विनय में मुझसे पूछा था पुरातन वृत्ता ऐसा ही है ऐसा वाच एवं ब्रमस्त वा यदु्रवीरो युदिषिम धर्म भृतांबरिष्टम रथेन तेनाशु यमू यय महात्मा प्रकाशान भगवान वह वे जी कहते हैं राजन धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्टि से इस प्रकार वार्तालाप करते हुए यदुकुल तिलक महात्मा श्री कृष्ण उस रथ के द्वारा भगवान सूर्य के समान संपूर्ण दिशाओं को प्रकाश फैलाते हुए शोध पूर्वक आगे बढ़ते चले गए यथे श्री महाभारते शांति परवि राजधर्मुशासन परवड़ी रामोपाक्षाणी एकोन पंचाशत तमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में परशुरामोपाक्ष्यान विषयक उनचासवां अध्याय पूरा हुआ